श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंध तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की मुझमें चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के बारह हजार वर्ष बीत गए पुण्यमयी देवी उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा न इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था तुम्हारे कोई संतान भी न थी इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है इसीलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्न गर्भ के नाम से विख्यात हुआ फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ मेरा नाम था उपेंद्र शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान इतना कहकर चुप हो गए अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया तब वसदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सुतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्वासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली वे सब के सब अचेत होकर सो गए बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरे और ताले जड़े हुए थे उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुँचे त्यों ही वे सब दरवाजे आपसे आप खुल गए ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दिया था जैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया बसदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदे गृह में लौट आए जेल में पहुँच कर जी ने उस कन्या को देवकी की सैयाह पर सला दिया और अपने पैरों में बेड़ियाँ डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है परंतु वे न यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था